न किसकी तरफ वो देखे आशक है उसके सारे किसकी तरफ देखे ओ, ओ सबकी आंखों में बसके सब को देखे वो हंस के सबका दिल बहलाना जो ठहरा काम उसका दुनिया का मेला नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को और साहब आज की यात्रा पर जहां हम चल रहे हैं ना इस जगह पर तो मुझे यकीन है कि हमारे ज्यादातर दोस्त नहीं ही गए होंगे और मैं ये भी यकीन के साथ कह सकता हूं ये नहीं हो सकता कि हमारे किसी भी दोस्त ने इस जगह का नाम न ना सुना हो। हम ही गए हैं। साहब, मुझे लगता है आप उस इलाके से निकली तो जरूर होंगी हुँ। मगर वहाँ जाने का मौका आपको भी नहीं मिला आप अकेले चले गए, हमको छोड़ दिया? आ, हाँ साहब वो जमाना ही कुछ ऐसा था क्यों भाई चलिए साहब तो अब कहानी पूरी सुनाते है आप उस जगह का नाम सोनपुर आपने सुना होगा कि आ, मतलब उस जमाने में तो कहा जाता था पता नहीं आज कहते हैं कि नहीं उस जमाने में कहा जाता था कि सोनपुर का कैटल फेयर या पशु मेला जिसे कहते हैं वो विश्व में सबसे बड़ा होता था अब अच्छा। मुझे ये नहीं याद आ रहा है कि विश्व में सबसे बड़ा या शायद एशिया में सबसे बड़ा चलिए साहब एशिया में हो या विश्व में हो कुछ तो खास बात थी उस मेले में जरूर नाम बहुत था इस मेले का, नाम बहुत था मेले का और खास तौर से बिहार के तो मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग इसको जानते ही होंगे हुँ। तो साहब आज हम बात करेंगे सोनपुर की और सोनपुर के मेले की चलिए साहब तो आपको कहानी शुरू से बताते हैं देखिए हुआ यू कि जब हम नौकरी में कन्फर्म हुए तो साहब हमारी पोस्टिंग हो गई छपरा नाम के एक शहर में तो छपरा शहर घाघरा नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है घाघरा है है या सोन मुझे ये नहीं याद आ रहा है, तो है, है तो तो साहब कौन सी नदी है उसके पास हमें क्या मालूम जब हम पैदा हुए तो हम बहुत ही नन्हे मुन्ने ओ, हमें क्या मालूम जी कैसे चलिए कोई बात नहीं तो जरा देख लेते हैं ये कौन सी नदी है उसके किनारे हाँ साहब बिल्कुल सही बताया था मैंने घाघरा नदी मगर सच बात यह है कि वहां पर घाघरा और गंगा अच्छा घाघरा को सरयू भी कहा जाता है तो तो हमको मालूम ही नहीं थे लीजिए तो गूगल बाबा की मेहरबानी से आपको पता चल गया तो साहब घाघरा नदी जो है ना वो छपरा के बगल से होकर बहती है और रेवलगंज नाम का एक इलाका है जो छपरा से एक स्टेशन आगे है बलिया की ओर वहां पर ये घाघरा और गंगा मिल जाती है ठीक है मगर ये सब आता छपरा जिले में ही है तो छपरा शहर के पास तो ये है अब साहब हमारी छपरा में पोस्टिंग हुई अब साहब जनवरी के महीने में हम छपरा पहुँच गए और साहब छपरा में हमको काम मिला था फील्ड ऑफिसर एग्रीकल्चर का तो चलिए साहब अब साहब हम फील्ड ऑफिसर एग्रीकल्चर बने मगर आपको एक बात बता दें खास क्योंकि छपरा में एक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ब्रांच थी यानी कृषि विकास शाखा तो कृषि विकास शाखा ने एग्रीकल्चर का सारा काम ले लिया था हमारे जिम्मे काम सिर्फ वसूली का था यानि कि उस ब्रांच ने वो काम लेने से इनकार कर दिया था तो जितना भी नया बिजनेस था वो तो कृषि विकास शाखा करती थी हमारा काम सिर्फ वसूली का था तो चलिए हमारे लिए वो भी ठीक था क्योंकि शाखा प्रबंधक महोदय हमें अन्य कामों में लगाए रहते थे अब साहब नतीजा क्या हुआ कि अच्छा यहाँ पर एक बात आपको और बता दें कि वहाँ पर यहाँ छपरा शाखा में चूंकि एग्रीकल्चर का काम होता था इसलिए इस शाखा को एक जीप मिली हुई थी हाँ। इस्लामुद्दीन नाम के साहब हमारे ड्राइवर साहब थे और एक पुरानी धुरानी सी जीप थी जो चलती तो थी मगर उसके अधिकतम गति तीस किलोमीटर से ज्यादा हमने कभी नहीं पाई तो हम तो यही समझते हैं कि साहब वो गाड़ी का एक वो क्या बोलते उसको? वो क्या हैं उसको जो होता है ना जो की गाड़ी का स्पीड गवर्नर जिसको कहा जाता है तो मुझे लगता है उस गाड़ी में बचपन से यानी जब वो गाड़ी बनी होगी तभी से उसमें वो स्पीड गवर्नर लगा होगा और उसके सारे यंत्र उपयंत्र खराब होने के बावजूद स्पीड गवर्नर डेफिनेटली काम करता रहा तो ड्राइवर साहब से जब हम लोग कहते थे तेज चलाइए और साँग साँग, और साहब साहब वो सुई सुई कभी कभी कभी कभी पे पे तो बिल्कुल सीमा तोड़ के तीस तक पहुंच जाती थी अब हाईवे पर चल रहे हैं और हम तीस की स्पीड में गाड़ी जा आगे निकल है साइकिल वाले सा। तो नहीं मगर हम हाँ, बस वाले जरूर आगे निकल जाते थे खैर साहब तो साहब वो जीप थी हमारे पास और जीप का इंचार्ज तकनीकी रूप से फील्ड ऑफिसर एग्रीकल्चर ही होता था अब साहब हुआ क्या कि धीरे धीरे करके अक्टूबर का महीना आ गया तो साहब वहाँ पर बातें होने लगी मेले की और साहब मेले की बातें होने लगी तो हमारे साथ वहाँ पर एक वकील साहब नाम के सज्जन थे अब देखिए वकील साहब से आपको याद आ जाना चाहिए कि वकील साहब किन को कहा जाता था तो साहब ये सुरेंद्र बाबू जो थे ना ये हमेशा से यानी कि उस कालक्रम में कहा जाता है कि बहुत ही जमाने से वही सोनपुर के मेले में भारतीय स्टेट बैंक का एक स्टॉल लगा करता था और उस स्टॉल के इंचार्ज होते थे सुरेंद्र बाबू तो साहब कहा गया कि सुरेंद्र बाबू जो है वो आ, इस मेले के इंचार्ज मतलब मेले स्टॉल के इंचार्ज हैं तो जब ये सोनपुर का मेला लगेगा ना तब साहब सुरेंद्र बाबू की प्रायोरिटी हो जाएगी जब वो चाहेंगे तो वो जीप ले जा सकते हैं और ला सकते हैं हमने कहा यार ये तो बड़ी मुश्किल बात है उन्होंने कहा नहीं नहीं साहब सुरेंद्र बाबू तो वहाँ रहेंगे और आप उनके साथ रहेंगे मतलब आपको आते जाते रहना पड़ेगा हमने कहा साहब चलिए ये भी ठीक है अब आपको पहले हम थोड़ा सोनपुर का जियोग्रफिया बताते हैं देखिए जियोग्रफिया बताना यह है कि जब सोनपुर सोनपुर था तो उस जमाने में सोनपुर पटना शहर के एकदम सामने यानी कि गंगा नदी के एक ओर पटना शहर था और गंगा नदी के दूसरी ओर सोनपुर उस जमाने में गांधी सेतु नाम की चीज़ नहीं बनी थी जो पिछले बीस वर्षों से बनने का प्रयास कर रही थी मगर बिहार में हमारे कुछ बहुत ही महान इंजीनियर लोग थे जो बनाते तो थे उसको मगर वो साहब गिर जाता था ना मालूम क्या दिक्कत थी गंगा नदी में लोग कहते हैं कि साहब कुछ भूत प्रेत का चक्कर था वो जब तक इंदिरा गांधी ने आ के उस जगह पर ये घोषणा नहीं कर दी कि मैं फलानी तारीख को इस पुल का उद्घाटन करूँगी और जिसके चलते कि शायद कुछ इंजीनियरों ने आत्महत्या कर ली या शायद हार्ट फेल हो गया क्योंकि अब भूत प्रेत से निपटना साहब उसके लिए तो इंदिरा गांधी ही सक्षम थी तो ये हुआ कि भाई अब जब वो उद्घाटन करेंगी तब तक पुल तो पूरा होना चाहिए अब चाहे भूत हो या प्रेत हो मगर साहब ये उस जमाने की बात मैं आपसे बता रहा हूँ जिस जमाने तक इंदिरा गांधी जी ने ये घोषणा नहीं की थी और इंजीनियर लोग स्वस्थ और सानंद थे केवल नावों से आना जाना होता था और जो, जो सवारियां यानी कि जो जनता थी वह बच्चा बाबू के जहाज़ से या फिर वो साहब रेलवे का एक स्टीमर चला करता था उससे आती जाती थी जनता की तकलीफ़ को छोड़िए भूत प्रेत का जनता से क्या लेना देना साहब भूत प्रेत तो पुल पर लगे हुए थे तो भूत प्रेत जनता को और जहाज को तकलीफ नहीं पहुँचाते थे अब साहब देखिए तो अब साहब उस जमाने में यानी कि जब सोनपुर में मेला लगता था तो वो पटना से दिखाई पड़ता था देखिए बिजली तो आती थी कभी कभी मगर ऐसा नहीं था कि हमेशा आती रहती हो मगर सोनपुर का मेला जगमग जगमग करता था गैस बत्तियों से तरह तरह की रोशनियों से हम... अभी क्या हो गया साहब कि वो सोनपुर का मेला देख के पटना वाले हम कह रहे थे इतना जगमग जगमग सुन के हमको तो बस यही याद आता है कि यदा कदा कभी कभी हम भी छपरा आते थे हफ्ते हफ्ते के लिए लाइट कितनी आती थी आप आती आधे पौने घंटे बस बस आधे घंटे और चाहे वो रात में दो बजे आए चाहे भरी दोपहरी में एक बजे आए सबके घरों में जो पानी के मोटर होते थे ना वो चल पड़ते थे एकदम से सबकी आवाज़ें आवाज आखिये दुल्लू ही की आवाज हाँ, तो आगमग के साथ में थोड़ा बहुत शोर तो होना चाहिए ना कोई जगह तो भाई रात में आएगा तो जगमग होगा दिन में आएगा तो का शोर होगा तो का शोर तो भी आ, अच्छा भैया तो चलिए अभी पहले बातें सोनपुर के हो रही हैं तो साहब सोनपुर में अब ये हुआ भैया सोनपुर का मेला जो था था वो दिवाली के बाद लगता था। जाड़े के दिन देखिए अब आजकल तो साहब जाड़ा वाला सब इधर उधर हो गया है मगर उस जमाने में जाड़ा जाड़े जैसा होता था यानी दिवाली आई और जाड़ा घनघोर और साहब दिवाली के बाद तो भैया घनघोर जाड़ा और खास तौर से गंगा नदी के किनारे अच्छा हाँ हम जियोग्राफिया की बात बता रहे थे हा, हा। तो साहब हमने आपको बताया पटना शहर के ठीक सामने और भैया एक सड़क जाती थी सिवान गोपालगंज से होते हुए छपरा छपरा से सोनपुर सोनपुर से हाजीपुर हाजीपुर से मुजफ्फरपुर ऐसे करके वो सड़क जाती थी जाते हिंदुस्तान के एक तरफ सड़क फिर बीच में थोड़ा मैदान मैदान के बाद गंगा जी और गंगा जी के उस पर पटना अब भैया पटना दिखता जरूर था मगर जाने का रास्ता खाली बच्चा बाबू का जहाज की रेलवे का जहाज उससे जाइए तो साहब अच्छा भैया अब साहब सोनपुर का मेला जो था जब लगता था तो छपरा शहर से ये जगह तकरीबन तक 40-50 किलोमीटर होती थी हाँ। अब साहब हमारे साय स्वयं तन्नी बन्नी करते हुए जब हमारी जीप <laughs> डेढ़ दो घंटे में पहुंच पाती हाँ? थी तो साहब सुरेंद्र बाबू जो थे वो वहां पर कैंप बना रहे थे कैंप लगा के बाकायदा स्टॉल बनाया उन्होंने हाँ। साहब जब स्टॉल स्टॉल लग गया तो हम भी गए वहाँ पर जिस दिन उद्घाटन उद्घाटन था हमें समझ नहीं आया कि भैया यहाँ पर बाकी तो पशु पक्षी बेचे जा रहे हैं भारतीय स्टेट बैंक का स्टॉल क्या कर रहा है उस समय तक हमको समझ नहीं आया था बाद में पता चला कि ये स्टेट बैंक का स्टॉल जो है ये ज्ञानवर्धन के लिए है यानी कि के हम केवल अपनी उपस्थिति बताना चाहते हैं वहां पर जो लोग आ रहे हैं ताकि भैया पशु पक्षी वगैरह उनको जो खरीदार हैं बेचने वाले हैं उनको पता चले कि भारतीय स्टेट बैंक नाम का भी एक बैंक और कोई और बैंक बैंक वहाँ लगाता नहीं, नहीं था ये नहीं था कि लोन दे देंगे और अरे वहां बैठ के कर लोन कहा तो सब बताते थे भाई वहाँ बातचीत ये तो बहुत बाद में हुआ की समझ आया लोगों को की अरे भैया ये जो लोन है ये जो मतलब ये जो स्टॉल है ये तो कृषि विकास शाखा वालों को लगाना चाहिए था मगर खैर ट्रेडिशनली चूंकि हम लोग लगा रहे थे एक फील्ड अफसर एग्रीकल्चर का मौजूद था था तो तो हमारा काम तो था ना वहां पर साहब हमने देखा उसमें मेले में क्या बिक रहा है भाई ये भी भी हम जब गए तो मेला घूमे मेले में साहब देखा ये सब तो ठीक है मगर कुछ स्टॉल नाच गाने के भी लगे हुए थे अरे गजब अब देखिए यहां पर आपको ज्यादा अब विचार अपने मत व्यक्त करिएगा हम आपको केवल ये बताना चाहते हैं हाँ। कि वहां पर जो नृत्य और संगीत के कार्यक्रम थे हाँ। वो थोड़े हट के थे मतलब हट के ये थे कि उन कार्यक्रमों की विशेषता थी कि वो अपने समय से बहुत आगे थे देखिए देश और काल की सीमा पार कर चुके थे वो यानी कि देश और काल की सीमा पार करके आज जो कर्म और कांड आपको इटली रोम पेरिस और आपको बताएं वो कौन सा अरे वो रू करके क्या है भाई अरे वो मौलिन रू करके बोलते हैं ना रोगू करके उसका नाम है जो हाँ, जो पेरिस वो में में में है अब अब साहब साहब उसमें आज नहीं हो पाता वो उस जमाने में सोनपुर होता था देखिए पर कुछ आपको आंखें बंद करने की और कान बंद करने की जरूरत नहीं है आप सोच लीजिए मैं आपकी कल्पना शक्ति पर छोड़ रहा हूं अब चलिए साहब तो साहब ये होता था वहां पर हमने पूछा भाई साहब वकील साहब ये सब में जाया जा सकता है वकील साहब ने कहा कि आप जाना चाहते हैं हमने कहा यार देखने तो चाहते हैं ज़रूर बड़ी तमन्ना है उन्होंने कहा आपके लिए इंतजाम करवा देते हैं भाई साहब हम आपको अब पहले उन जगहों के बारे में बताते हैं वहाँ पर एक स्टेज हुआ करता था जो स्टेज अब देखिए आज तो हर हमें से सभी ने देखा हुआ है कि वो जैसे वो फैशन शो होते हैं ना साहब तो फैशन शो में स्टेज से निकल के एक रास्ता पूरा दर्शकों के बीच तक आता है यानी कि जो कलाकार हैं वो स्टेज पर तो कार्यक्रम करते ही हैं और करते करते दर्शकों के बीच में आ जाते हैं वहां पर साहब क्या था कि वो रास्ता तो बना हुआ था यानी वो स्टेज जो आप मैंने आपसे कहा ना देश काल की सीमाओं से परे था वो तो साहब वहाँ वो रास्ता जो था उस पर काटेदार तार लगे हुए यानी कि आप समझ लीजिए कि जो आज आप कभी भारत पाक सीमा पर देखते हैं ना कटीले तार लगे हुए अरे आपने देखा होगा टीवी पर भारत बांग्लादेश की सीमा पर बाड़ लगा देना है उस तरह का साहब एक मतलब पूरा बाकायदा खांचा बना होता था कटीले तारों का और साहब उस पर कलाकार आते थे और आप जितने का टिकट खरीदे या आप जितने विशिष्ट व्यक्ति हों आपको उतना आगे की सीट मिल जाती थी हॉल तो बड़ा होता मतलब तंबू बड़ा होता था मगर सीट आगे की मिल सकती थी। और साहब जैसे कि सीटों पर आपको एकाद जो बहुत वीआईपी टाइप की जगहें होती थी वहां पर आपको सीट के आगे एकाद मेज भी मिलती थी कि उस मेज पर आप अपना मतलब पेय पदार्थ कुछ भी रख सकते हैं मतलब, क्या मतलब, क्या मतलब है? अरे अब भाई जो चाए? सुन रहे रहे हैं हैं वो समझ चाय वहां जाकर के अगर चाय पीना है हाँ। तो लानत है आपकी जिंदगी तो, तो पेय पदार्थ रखने का तो हम आपको बताएं कि हम भी भैया उसमें हम थे और कुछ हमारे मित्रगण थे देखिए मैं मित्रों का ज, नाम नहीं कारण कि अब सब बड़े सम्मानीय व्यक्ति हैं तो अब उनके नाम लेना मेरे लिए उचित नहीं है और ईश्वर की कृपा से वो सब अभी इसी धरती पर हैं तो साहब मैं उनको ये भी नहीं कह सकता कि भाई अगर गुजर गए होते तो चलिए साहब नाम भी ले सकते थे मगर अब नहीं तो साहब हमारे वो मित्र और हम लोग हम लोगों ने कहा यार मेला शुरू हुए तीन चार दिन हो गए हैं चलिए देख लेते हैं तो साहब वकील साहब ने हम लोग के लिए इंतजाम किया और हम आपको ये जो वीआईपी बता रहे हैं ना वो इसलिए बता रहे हैं कि हमको उन वीआईपी लोगों की सीट में भी सबसे आगे की जगह मिली आपका पेय पदार्थ हमने एक आ, बार और भी पूछा था नहीं भाई पेय पदार्थ हमारा तो आप जानती है पानी ही है भाई हमें उस मेज की जरूरत नहीं पड़ी हम आपको ये बताते खैर साहब तो भैया गए अच्छा, तो सन अस्सी की बता रहे हैं, हाँ। तो उस जमाने में फोटो खींचने का फैशन नहीं था जैसे आजकल तो बड़ा सेल्फी का फैशन चल रहा है ना हाँ। आजकल हर आदमी अपने हर इवेंट की आप चाहे मतलब अब क्या कहें हाँ। कि जरा कुछ हो, हो जाए तो पता चला तलवार लेके कभी केक काट रहे हैं कभी को कभी गर्दन काट रहे हैं कुछ भी हर आदमी उसका सेल्फी लेने की कोशिश करता है ना ना उस जमाने में ये सब चक्कर नहीं था फोने नहीं थे तो तक चक्कर क्या होगा तो खैर साहब भैया वो कार्यक्रम देखा महाराज अब आपको हम बता रहे हैं शुरू में 10-15 मिनट तक जो था वो तो हमें चूँकि नवीनता थी नॉवेल्टी थी वो तो ठीक है लगा मगर भाई साहब उसके समापन देखिए हम बैठे रहे हम आपसे ये बता दें झूठ नहीं बोलेंगे हम बैठे रहे पूरे टाइम मगर आपको बताएं भाई साहब वित्रिष्णा होने लगी थोड़े समय के बाद खैर उसके बाद से हम आपको पक्का बता रहे हैं कि हम दोबारा कहीं नहीं गए सब कार्यक्रम देखने के लिए तो साहब वहाँ पर भैया देखा और खैर साहब बाहर आ गए भैया अब साहब अगले दिन आप सोचिए जब हम शाखा में पहुंचे हमारे पहुँचने से पहले ये खबर पहुँच चुकी थी की? कि साहब हम मेला देखकर आए हैं अब भैया ब्रांच में पहुंचे ब्रांच में अरे सौ पचास आदमी थे तो हर आदमी आके बारी बारी से पूछ रहा है कि महाराज कौन चीज आए महाराज कौन देख कर आयो अरे हमारा भी इंतजाम करवा देते अरे हमको भी जाने का है हम बोला भाई जाने का है आने का है ये सब वकील साहब से बात करिए हमसे कहे पूछ रहे हैं। हाँ। तो बोले नहीं सहब आप कह दीजिए आप कह दीजिए खैर साहब हम आपको बता दें हम कहे नहीं <laughs> हम नहीं कहे पक्का हम आपको कहते बता कैसे जाके कहना पड़ता ना अरे भाई तो मतलब जा सकते थे नहीं अब चलिए इसके बाद असली बात शुरू भाई साहब शाखा प्रबंधक महोदय के पास हाँ, फोन आए हाँ, फोन आए अब फोन आने शुरू हुए अच्छा। अब आप देखिए कौन आने वाले हैं कौन आने वाले? सबसे पहले क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय आएंगे यानी रीजनल मैनेजर साहब वो अपने दोस्तों को लेकर आएंगे उनकी खबर आ गई उसके बाद पता चला साहब कुछ जनरल मैनेजर साहब आएंगे हाँ। उनकी खबर आ गई खैर चलिए साहब वो सब तो वकील साहब की जिम्मेदारी थी उन्होंने अपना जो भी किया हो लोगों को दर्शन वर्शन करा दिए और मतलब मेला वेला घुमा दिया हम तो गए अब साहब उसके बाद मैंने सोनपुर में मंदिरों है भाई अरे आप ऐसा ना कहिए महाराज का होगा हाँ हाँ अब जिसका भी मंदिर हो अब हमको नहीं ख्याल है मगर खैर वहां मंदिर हो अच्छा साहब उसके बाद भाई साहब एक दिन खबर आई कि सीजीएम साहब आएंगे अब महाराज ई जो था खबर जब आई साहब सब लोग चकरा गए कि महाराज सीजीएम साहब तो बड़े बुजुर्ग आदमी हैं बड़े बेटी दामाद पत्नी इनको लेकर आएंगे उनका बेटा भी था शायद एक तो उसको भी लेकर आए मैं नाम नहीं लूंगा साहब सी जी एम साहब का हाँ हाँ खूब याद है साहब तो अब साहब ये हुआ उन्होंने कहा मगर सी जी एम साहब को कैसे कहा जाए कि आप संध्या काले मत आइए कारण कि अगर एम साहब आ गए संध्या काले और उन्हें पता चल गया कि यहां पर कार्यक्रम क्या होता है तो ये साले जनरल मैनेजर रीजनल मैनेजर ये सब जो सोनपुर मेले का इंस्पेक्शन इन, करने के नाम पर आते थे इन सबों की तो खटिया खड़ी हो जाएगी तो साहब ये कहा गया कि रात के टाइम में कोहरा हो जाता है सच्चाई है हा भाई तो अब उनको समझाया गया कि कोहरा हो जाता है इसलिए आप रात में नाव से मत आइए कारण कि देखिए सीजीएम साहब जब आएंगे ना तो उनके लिए तो पीडब्ल्यूडी की नाव आएगी मतलब मोटर बोट अच्छा। उससे वो गंगा पार आएंगे सभी तो पटना से आने वाले, से आने वाले अच्छा थे उस जमाने में कोनो और पटना के अलावा और ऑफिस नहीं था तो साहब वो सीजीएम साहब का खबर आ गई तो ये हुआ कि वो कन्विंस हो गए ठीक है हम 11 बजे दिन में आएंगे या शायद 10 बजे दिन में आएंगे सुबह ही अब ये हुआ कि भैया सीजीएम साहब आएंगे तो उनसे कहा गया साहब आप भोजन यहाँ करिए उन्होंने कहा ना ना ना भोजन नहीं हम उतना देर रुकेंगे नहीं हम खाली आप लोग कह रहे हैं तो हम थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेंगे भैया ठीक है अब सीजीएम साहब ब्रेकफास्ट करेंगे सोनपुर के मेले में तो ये हुआ कि भाई कहां बैठाया जाए हुआ कि यार सीजीएम साहब को स्टॉल पे तो बैठाया नहीं जा सकता नहीं। अच्छा देखिए सोनपुर के मेले की खास बात क्या थी कि दिन में वहां पर घोड़े बकरी बिका करते थे मगर असली मेला जो है ना वो सब रात में होता था यानी जब अंधियारा हो जाए तब है मेले का मजा है अब ये हुआ कि सीजीएम साहब दिन में आएंगे भाई तो उनको मेले में मजा क्या दिखाया जाए पहले उनको भोजन उजन कराया जाएगा तो साहब हमारे ब्रांच मैनेजर साहब ने हमें बुलाया और कहा कि आप ये बताइए कि बड़े आदमी ब्रेकफास्ट क्या करते हैं हम पूछा साहब आप हमसे कहे पूछ रहे बोले अरे आप प्रोवेशनरी अफसर हैं हम बोला तब बोला देखिए प्रोवेशनरी अफसर को ये सब चीज़ मालूम होनी चाहिए हम भी सोचा यार कि सही बात है मालूम होना चाहिए मतलब ये कह रहे हैं ब्रांच मैनेजर हैं स्केल थ्री हैं अब हमसे कह रहे हैं मालूम होना चाहिए तो इसका मतलब सच्चों अगर हमें नहीं मालूम है तो ये हमारी कमजोरी है हम भी सोचा साहब हम क्या बताएं बोला साहब देखिए बड़े आदमी डबल रोटी खाते तो बोले डबल रोटी अब साले छपरा में उस टाइम में डबल रोटी नहीं मिलती डबल रोटी थी यानी ब्रेड।, आ, डबल रोटी यानी ब्रेड।, ब्रेड मतलब रोटी भी होता है भाई मगर वो डबल रोटी खाते हैं हाँ, तो साहब ब्रेड खाते हैं अब साहब ये हुआ कि भाई छपरा में तो ब्रेड नहीं मिलती है तो कहां से आएगी ब्रेड तो ये हुआ कि भाई पता किया जाए तो बोले साहब यहाँ पर ब्रेड बनती तो है मगर वो मशीन वाली नहीं बनती है मतलब मशीन वाली मतलब बनाने व बनाने की तो मशीन सबका ओवन एक ही होता है काटी हाथ से जाती है तो भैया वो इवन नहीं होते हैं हाँ। हुआ कि साहब ब्रेड तो पटना से आएगी ओके। उनका उसके बाद बोले साहब मक्खन तो बोले मक्खन तो साहब पटना में होबे नहीं करते मतलब छपरा में होबे नहीं करता तो मतलब तो अब क्या किया जाए तो बोले साहब मक्खन और, पटना से, पटना से हाँ। और ये डबल रोटी हाँ। मंगाई गई जाड़ा था ना तो मक्खन और टिक गया डबल रोटी और टिक गई उसके बाद बोले और क्या खाते होंगे हम बोला साहब वो लोग ड्राई ड्राई ड्राई फ्रूट फ्रूट फ्रूट खाते होंगे हाँ। तो साथ फ्रूट मतलब क्या होते फ्रूट क्या होते हैं भाई है काजू बादाम मखाना जी सब सब चीज जितना अखरोट अब देखिए हमें याद भी नहीं आ रहा है पिस्ता भी <laughs> <उस ताँगी laughs> शायद रहा होगा वो सब भैया सब कुछ पटना से मंगाया गया <laughs> कितनी अजूबा कहानी है। अब साहब उसके बाद अब हम तो साहब सुबह पाँच साढ़े पाँच बजे निकल गए थे और साढ़े छः सात बजे तक हम पहुंच गए वहाँ सोनपुर और साहब एक ठो कमरे में सर्किट हाउस में हम लोग इंतजाम किए थे वहाँ पर एक ठो लंबा सा कमरा था उस पर बड़की मेज थी और भैया उस मेज पर हम लोगों ने प्लेटें लगानी शुरू की साहब एक प्लेट में काजू एक में किशमिश एक में ये फलाना ढिकाना ये सब तो यह हुआ साला हुआ इतना कड़ा हो गया महाराज की वो साला लगे ही नहीं किसी तरह से काट काट के उसको डबल रोटी पे रखा गया ब्रेड पर रखा गया हाँ। उसको साफ बनाया गया अच्छा अब भैया अंडे आए थे अंडे तो मिल जाते वहीं पर सोनपुर में भी अंडे मिल गए मगर अब ये हुआ कि अंडे कैसे रखे जाएं जो मतलब अंडे भी ठीक है दिखे तो ये हुआ कि भाई चलो अंडे को उबाल दिया जाए तो उबले अंडे रख दिए गए उसके बाद वहाँ सोनपुर की जो मिठाइया थी वो रखी गई हम लोग वहाँ छपरा से कुछ और मतलब मिठाई उठाई भी लेके आए थे रसगुल्ला फलाना ये सब बहुत सा मिठाई वहाँ से लेकर मेले में हाँ कोई खास मिठाई मिलती थी ना, ना, ना, खास नहीं यही जो गाँव के मेले में जो मिठाइया होती है वो सब हम लोग वो सब भी रखे होते होते आप भरोसा करिए भाई साहब उस जगह पे कम से कम पच्चीस तीस प्लेटों में सामान रखा ओफ ओफ। अब साहब कुछ फल भी मतलब केला पेला ये सब भी रखा गया था साहब सीजीएम साहब ग्यारह बजे आए आके हम लोगों ने उनसे कहा कि सर आरएम साहब भी उनके साथ आए थे तो अब आरएम साहब ब्रांच मैनेजर साहब ये सब थे हम लोग तो अपना पीछे खड़े हुए थे तो ये हुआ कि भाई सब इंतजाम हो रहा है सीजीएम साहब ने कहा कि अरे यार, यार ये इतना इंतजाम किस बात का तो उन्होंने कहा नहीं ये हमारे एफओ साहब ने बताया था अब एफओ साहब कहाँ हैं वो हमको बुलाया अरे हमसे बोले कि अरे भाई हम इतना खा सकते क्या। हैं क्या हमने कहा सर आप तो कर सकते हैं हम भी थोड़ा में लगे हुए थे तो खैर मुश्किल लग रहा है सुन के नहीं <laughs> नहीं उस जमाने में करते थे भाई तो साहब खैर वो फिर हुआ भैया वहां पर उन्होंने कुछ एकाद चीज खाई होगी शायद एकाद ब्रेड का टुकड़ा उनके जो दामाद उमाद आए थे लड़की उड़की आई थी उन्होंने देखा थोड़ा नाक भों भी चढ़ाई ऐसा कि अरे यार ये क्या चीज़ है ये फलाना क्या है वो पंजाबी आदमी थे तो उनको ये सब देख के थोड़ा जमा नहीं मगर खैर उसके बाद साहब उनको सी साहब को मेले में घुमाने ले जाया गया जब वो घुमाने ले गए तो उन, उन्होंने मतलब हम भी पीछे पीछे चल रहे थे तो ये पूछा उन्होंने ये क्या है तम्बू वो साहब वो वही नृत्य स्थल थे हाँ। तो साहब उनसे कहा गया अरे ये गांव के नाच गाना यहां पर होता है शाम को सब अपना खाली होते हैं तो नाच गाना उन्होंने कहा अच्छा इंटरेस्टिंग है क्या हाँ। उसका बिल्कुल नहीं हाँ। अरे बहुत आप तो मतलब बिल्कुल बोर हो जाएंगे हाँ। अरे अब गांव कमाई का देहात का गाना साहब आपको क्या पसंद आएगा हाँ। उनके दामाद साहब जो थे वो थोड़ा पोस्टरों को रुक रुक कर देख रहे मगर किसी तरह से ठेल ठेल कर हम लोगों ने उनको भी आगे कर दिया ये सब तंबू थे थे जो एक लाइन में लगे हुए थे। जब वो वहां से निकल गए तब उसके बाद फिर चैन की सांस दी गई तो साहब अरे बाप रे इतना टाइम हो गया चलिए साहब आज का कार्यक्रम यहीं बंद कर रहे हैं आपको ये बता दे कि भगवान ने वो सोनपुर का मेला उस सन अस्सी के बाद वो एक अब क्या कहें साहब कैसा मनहूस एक एसपी आ गया वहाँ पर हाँ। और साहब इक्यासी हाँ। में उसने ये मतलब क्या बोलते गाइडलाइन इशू की कि अगर किसी के कलाई और टखने से ऊपर कोई हिस्सा शरीर का दिख गया तो उसको तोड़ दिया जाएगा मतलब मार मार मार, के मार, मार, मार सजा मिलेगी भाई साहब भगवान ने क्या दिन दिखाए कि इक्यासी <laughs> के बाद वो मेला जो था उसके जो नृत्य कार्यक्रम थे वो मौलिन रूग से निकल करके हिंदुस्तानी फिल्मों के सेंसर बोर्ड के अंतर्गत आ गए तो साहब भगवान जैसे उनके दिन पलटे वैसे किसी के दिन ना पलटे हम तो यही कह सकते चलिए साहब आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं और वो और अरे चलिए साहब धुन धुन सब अगले हफ्ते के लिए ठीक अच्छा। है आज मौलिन रूप पर ध्यान देने दीजिए ठीक है चलिए अगले हफ्ते फिर मिलते हैं आपसे तब तक के लिए आज्ञा दीजिए नमस्कार नमस्कार कहते हैं लोग उसकी जादू भरी है लोग आँखों में हर किसी की कटने लगे है रातें आँखों में हर किसी की